वेदांत सार अध्याय तेन बौद्धमत बौद्ध तो अन् अंतरात्म इदी श्रुते कर्तु अ शक्ति अभा कर्ता अहम, अहम भोक्ता इत्यादि अनुभवात च बुद्धि आत्मा इति वह बौद्धमतावलबी मनसी भिन्न दूसरी अंतरात्मा विज्ञानमय है आदि श्रुतियों कर्ता के अभाव में करण मन तथा इंद्रियां अशक्त हो जाते हैं इस युक्ति और मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ आदि अनुभूतियों के आधार पर बुद्धि को ही आत्मा कहते हैं प्राभाकार तार्किको अन्यह अन्य अंतरात्मा आनंदमय इत्यादि श्रुते है बुद्धि आदि नाम अज्ञाने लय दर्शनात अहम अज्ञ अहम अज्ञानी इत्यादि अनुभवात च अज्ञान आत्मा इति वजता प्रभाकर के अनुयायी मीमांसक तथा न्यायवादी बुद्धि से भी भिन्न दूसरी अंतरात्मा आनंदमय है आदि आदिश्रुतियों सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि आदि अज्ञान में लय हो जाते हैं इस युक्ति एवं मैं अज्ञ हूँ मैं अज्ञानी हूँ आदि अनुभूतियों के आधार पर अज्ञान को ही आत्मा कहते हैं भट्ट तो प्रज्ञान घन एव आनंदमय इत्यादिश्रुते सुषुप्त प्रकाश अप्रकाश माम अहम् न जाना इत्यादि अनुभवात। अज्ञान उपहित चैतन्यम आत्मा इति बजती कुमारिल भट्ट के अनुयायी मीमांसक सुसुप्ति अवस्था में यह आत्मा प्रज्ञान घन और आनंदमय है आदि श्रुतियों सुषुप्ति की अवस्था में चेतना और अवचेतना दोनों की विद्यमानता इस युक्ति और मैं स्वयं को नहीं जानता आदि अनुभूतियों के आधार पर अज्ञान उपाधि युक्त चेतन्य को आत्मा कहते हैं शून्यवादी अपरो बौद्ध असद एव इद् अग्र सर्व इश्रुते सुसुप्त सर्वाभात न आसम इति उत्थितस्य स्व स्व अभाव अभाव परामर्श विषय स्वभावपरामर्शव शून्य आत्मा इति वजती अन्य बौद्ध मतावलंबी सृष्टि के पूर्व आरंभ में यह सब केवल असत ही था आदि श्रुतियों सुसुप्त की अवस्था में सब कुछ का अभाव हो जाने इस युक्ति और निद्रा से उठे हुए व्यक्ति का यह कहना कि सुसुप्त के समय मेरा अभाव अस्तित्वलोप हो गया था इस अनुभूति के आधार पर शून्य को ही आत्मा कहते हैं आत्मा के सच्चे स्वरूप की स्थापना एकत्र आदिना अनात्म अनात्म उच्य है अब इन पुत्र से अब इन पुत्र से शून्य तक आदि की अनात्मता बताई जाती है एक अति प्राकृतादिवादि उक्तु श्रुति युक्ति अनुभव आभासु पूर्व पूर्व उक्त श्रुतियुक्ति अभव आभाषा उत्तरोत्तर श्रुतियुक्ति अभव आभासै आत्मत्वाधदर्शना पुत्रादीना अनात्म स्पष्टम है चूंकि अति अतिप्राकृत आदि अत्यंत स्थूल बुद्धिवालों से लेकर बौद्धों तक सभी वादियों द्वारा कही गई आभास रूप श्रुति युक्ति तथा अनुभूतियों में से उत्तरोत्तर कही, कही गई आभास रूप श्रुति युक्ति तथा अनुभूतियों के द्वारा उनके पूर्व कही गई आभास रूप श्रुति युक्ति तथा अनुभूतियों की आत्मता बाधित हो जाती है अतः पुत्रादि की अनात्मता स्पष्ट ही है किंच प्रत्यक स्थूल अचक्षु अप्रमाण अमना अकर्ता चैतन्य अहम् ब्रह्म इति विद्वत् अनुभव भाष्यवत च तत्तत् श्रुति युक्ति अनुभव अभव आभाषा अपि पुत्रादि शून्य पर्यतम अखिलम अनात्मा एवं इसके अतिरिक्त आत्मा के अंतस्थ अस्थूल अचक्षु अप्रमाण अमना अकर्ता चिन्मात्र और सस्वरूप आदि का निरूपण करने वाली प्रबल श्रुतियों से विरुद्ध होने के कारण तथा द्वितीयतः इन पुत्र आदि से लेकर शून्य तक के जड़ वर्ग चैतन्य द्वारा प्रकाशनीय होने से घटादि की तरह अनित्य होने की युक्ति और अंततः ज्ञानियों द्वारा मैं ब्रह्म हूँ इस प्रबल अनुभूति के आधार पर उन उन आभासात्मक श्रुतियों युक्तियों तथा अनुभूतियों के बाधित हो जाने के कारण भी पुत्र आदि से शून्य तक सब कुछ अनात्मा ही है अतः तत्त नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावम प्रत्यक चैतन्यम एवं आत्मवस्तुति वेदांत विद्वद अनुभवः इस कारण इनमें से प्रत्येक पुत्र से लेकर शून्य तक को प्रकाशित करने वाला और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव वाला अंतस्थ चैतन्य ही आत्मवस्तु है यही वेदांत विदों की अनुभूति है एवं अध्यारोप इस प्रकार वस्तु पर अवस्तु का अध्यारोप दिखाया गया